अहो शम धन ऋषि विका वि स्मृतिः सराचार स्वस्थ परिमात्मन विद्या पढ़ानी थी थी, पढ़ाई, था दिया, दिया, ये विद्या का और पढानि की वी पढा ग्रहणीया विद्याधना गुरु कटा है को ज्ञाने कर्मक कर्म मनुष्य और आप यहां दीजिए करो हम आपको बताते रहते आप हैं पर आप मान दिए बहुत थोड़ा मानिए बहुत थोड़ा इसलिए कर्म को साथ जो आपको यहीं पर विराम अपने रहसे संप्रदाय के लोग मानते हैं और अपने सत्संग में भी भिन्न भिन्न प्रकाशित सोचते जो अब इसका ही निर्णय हम कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है पहला प्रश्न है कि ईश्वर रक्षा करता है या नहीं करता जो लोग नास्ते के ईश्वर को नहीं मानते उनकी मान्यता है ईश्वर का इस संसार से कोई संबंध संसार अपने आप उत्पन्न होता है स्वयं चलता है स्वयं बिगड़ता रहता है ईश्वर का इसमें कोई सहयोग कोई योजना कोई प्रोध नहीं उस संबंध में विशेष बात मैं कहकर के इतना याद रखिए कि, कि जो व्यक्ति यह समझता मानता है कि तक कोई सहयोग नहीं उस जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई डरला यहां अजैनिक व्यक्ति की केवल कल्पना इसके परीक्षण हो चुके हैं आज भी होते हैं पहले भी हो चुके हैं कि ये जो रचना है मुरुख के शरीर की रचना की की दूर जाने की बात नहीं सुनीर की रचना की बात न केवल अपने शरीर की रचना को थोड़ा सा सोच के देखिए बिचार के देखिए व्यक्ति विवश हो जाएगा इस बात को मानने में इस ईश्वर है मानना पड़ेगा हम बैठे बैठे जो है सोचते चलते हाते पीते और लोगों ने ऐसा मान लिया, है, मान, मान लिया है कि ये होता ही है मनुष्य जीवन हुआ ही करता है मनुष्य कार्यकलाप करता ही रहता है और वो आगे पीछे की बात यह नहीं सोचता कि मनुष्य जो कार्यकलाप करता है मनुष्य जो उत्साह में रहता है मनुष्य जो सोचता विचार का उसके पीछे क्या क्या शक्तियां लगी हुई इस विषय में कुछ नहीं सोचता ऋषियों की गवेषणा और वैज्ञानिकों की गवेशा यह बताती है कि एक एक शरीर के नियंत्रण में कितनी नसनाड़िया विजित रचना एक गोटा सा अङ्क यक बोते इ वैज्ञानो बताहे हैं सुनापरि बता है। और ऋषयो हृदय के विषय बता हृदय कीनाडिया बहत्तर कोड बहत्तर लाख इ हारी आपे अन्तर ये मिलेगा कि ईश्वर है और उसी द्वारा ईश्वरचनातीश् होती है ईश्वर इ प्रवय कर्ता विष्णुने निर्णय यतो वा ईमा भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवति उपरि प्रकार यतो वा ईमा भूतानि जानि जिके द्वारा या जि सारा संसार गरीबधारी लोग, लोग पर उत्पन्न थे और ये अपनी जीवन की और हो कि जितने सारे से जीते हैं वो ब्रह्म है ईश्वर है उसका ध्यान करो दूसरे पर कभी अपनी कारण बात करी कोई एवं अन्यास कोई एवं प्राण्यास यदि ऐसे आनंद आकाश है कौन व्यक्ति प्राण ले सके और कौन व्यक्ति जी सके ये आनंद स्वरूप आकाश्वत व्यापक पर ना हो साथ नहीं ले सकते हैं जी नहीं सकते हैं तो इस बात का खंडन हो गया है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं इसमें कोई सहायता नहीं करता संसार अपने आप पैदा होता है अपने आप चलता है यह सब देखा गया निराधार और इसी के आधार पर विश्व आज प्रदेशों से उतता एक नियम है जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का भंग करेगा वो दुख से कभी नहीं और जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वह निश्चित रूप सुख को प्राप्त करेगा अब एक दूसरा प्रकरण आपके सामने आता है ईश्वर रक्षा तो करता है कैसे करता है ईश्वर समते वो ईश्वरी रक्षा का स्व दूसरे डेसे के धनरे ईश्वर की र कान्द्र क्षेत्र वहा तीव आत्मातन्त्रता का अवरोध न जीव आत्मा स्वतन्त्रेग उसमें ईश्वर कोई बाधा नहीं डाले जो लोग जो ईश्वर की रक्षा के वृत्तांत देते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा जीवात्मा की स्वतंत्रता का हनन करकेगा एक व्यक्ति ने सुनाया किसी के घर में जोर बुझने के लिए आए और भगवान ने किसके गुजरा दिया <laughs> का मौके नहीं मिला तो कह रहे क्या बात है बात क्या भगवान ने गुस्से कुछ बचिए धन संपत्ति आप यही पता हो ये दूसरे मत वाले मरीज के साथ क्या देख है नौकर चाकर रखना ये ये जो है गुट रखना ये जो है क्या बोलते हैं उसको दीख के वो दूसरे मत वाले ऐसा जो कहते हैं भगवान ने थ्रे से चोट रखे और नीच लीज में डॉक्टर लेता रेखा ऐसा ऐ न अ अल्पच्चि अल्पशक्तिम कमजोर भूल दूसरे के अपेक्षा होती है, है। सर्वाशक्तिमी का और क्या सर्वाोच्च आज एक दो माता के हा ऐटना आती है सा साम्पामात्मा भेदता परीक्षा क परीक्षा करता है अब इनके दिमाग में ये बात ही परीक्षा दिया करता है कि लो ठीक है ना परीक्षा सब होता है थोड़ा भारी छंटक आते हरिशन्द्र राजा जो प्रया हुआ महसीधान से स्वामी संतान जी की चोरी बोलो खुले जैसे बोला थोड़ा करने की बात है परीक्षा लेता है अब मेरे चुप हो गई दो आप बताओ सब परीक्षा लेता भगवान है लेता है <laughs> अच्छा परीक्षा किसी लेता हो जानता नहीं होगा <laughs> परीक्षा परीक्षा दी क्यों जाती है तो यही है परीक्षा वहां ली जाती है तो जा जानता नहीं हो या तो योगो परमात्मा जानता नहीं या योगो परीक्षा लेता हाँ जी बोलो राजेश जी <laughs> है हाँ बस बात है देखो जानते यह परीक्षा लेने वाला उस व्यक्ति की योग्यता को नहीं जानता इसलिए परीक्षा लेता है अब परमात्मा यदि परीक्षा लेने लग ले जाए तो परमात्मा सर्वज यही है वो जानता नहीं है जानना चाहता है कि कितनी योग्यता है कितनी भूमिका सुसहता है कितना ही तपस्वी है अब ये लोग कैसे भगवान परीक्षा लेता इनका क्या संबंध भगवान से जोड़ेगा जो इनकी विकास दिखा के मर जाएंगे भगवान् का सू जगति वते वते सम्बन्धितवी हरि श्रद्धा भक्ति ऐति भगवान् के भवि ध्यान देणा एक प्रशंसा आया था कि परीक्षा दूसी बा ईश्वर जो अने कामो है इस रूप से कुत्ते से इस रूप से सांप से इस रूप से दूसरी चीजों से इसी को कहीं नहीं देखता यह बिना जगह की बात है आप ध्यान दो विधि कल्पना की भी कि वह सांप से यदि अपनी सहायता करवाना चाहता है तो क्या भगवान नहीं रोक सकता था उसकी ओर को स्वामी नारायण जी की बात याद रखा करो उनके ग्रंथों को पढ़ते रहो प्राय जो उत्तर मिलेगी आपको जहां प्रश्न आया वो और उसने मारा अवतरार मा भगवान् अवतर बिकर बिके मम हा वे मे पश्य व्यक्ति भगवान् यदि मि चा तु बिना शो नार सकता ये सोचो भगवान् मोदना दान क्याय मा भगवान् मता है तो भगवान विधायी शेर बने मार सकता था भाई शेर बनने की आवश्यकता क्या थी ऋषि का भाव सुनाता हूं भले व्यक्ति रावण से देखा इनकी देर पर कच्ची को निभाते भगवान क्या रावण ने कहेगा इतने सातों करोड़ों और दो महीनों तक ये आज तक बच गया किसका सरपैर नहीं जान पाए यह श्रेणी परमात्मा के सामने ऐसी है अब क्या उतारने का वो पर क्या दूसरों को अपना सहयोगी बनाएगा अब देखो प्रत्येक प्रमाण के सामने सारे प्रमाण चुक जाते हैं कलना के लिए यह सिद्धांत स्वीकार किया जाता है भगवान रक्षा करता है तो हमको साधन जुटाने की क्या आवश्यकता है सेवा से करने की क्या आवश्यकता आयुर्वेद से चिकित्सा करने की क्या आवश्यकता है बाढ़ों से रुकने से बचाने की क्या आवश्यकता है आतंकवादी जोरों से बचाने की क्या आवश्यकता है और कोरो बनाने की क्या आवश्यकता नहीं बोलो बढ़नेगा बोले भगवान बन जाएगा इतने भयंकर हो रहे पत्ता पत्ता उखाड़ देते वृक्षों का खेती को जड़ों जो उठा देते इतने भयंकर बोले हरियाणा पंजाब आदि में के अब फिर क्यों बनाते बोले को पढ़ने दो वर्ग तो है राजदोष आपने आप दिए गए भगवान रक्षा कर दौड़ दो मेरा रक्षा भी करते हैं और भगवान को रक्षा भी मानते हैं अपनी जाएगा। अपि बानि गर्मा भगवान् आगा को डाक्टि भगवान् का भे भगवान् आगा मया पुनका भगवान् रक्षा कीयते के सी रक्षा एता यदि कुशक भगवान् काम होगा। सारे काम मेरे और ये ना काले अपि ने का एपा ईश्वर व्यक्तिका संबन्ध का यदि मुख्य नियमो ईश्वर उ साधन कोई व्यक्ति एक दर् नियम का भंग कर देता है तो ईश्वर के साथ का संबंध नहीं हो पाता समाज की प्राप्ति नहीं होगी मोक्षावादी भी नहीं बन सकेगा ईश्वर से ज्ञान विज्ञान जो मिलना था वो नहीं उपलब्ध होगा इतनी हानि होगी मैं हानि होगी नहीं जब महाराज जी आप तर्क करते तर्कते भगवान के लिए तर्क क्या करना यह श्रद्धा की गीत है तर्क से भगवान के साथ कोई संबंध अब यह तर्क करना नहीं हो ध्यान देना ईश्वर रक्षा कैसे करता है इस भाव को सुनकर निश्चित रूप से ईश्वर रक्षा करता है इसको अनेक प्रकार से देखना चाहिए देखो एक दाता है तो उसमें ईश्वर जो है उस व्यक्ति को दंड नहीं देता ध्यान देना उस विषय में सोचिए थो और थोड़ा सा प्रकरण तो आपके सामने स्पष्ट करूंगा ये जितने चोरी होती है डाके होते हैं जितने आतंकवादी मारते हैं या जो कुछ होता है उनका मत है तो ये भगवान की ओर से होते इन लोगों का भी मत ये ईश्वर की ओर से आता है जो कुछ दुख है वो सारा का सारा सुख सुख ईश्वर की ओर से पहुंचता है ऐसा मान आता था था। वो है है ईश्वर तो ध्यान देना वशो हे यदि ईश्वर को क्याना कर्भो के दुख क्यो आया बना कर्भो के दुख क्यो आता है प्रस ऊर का और अन्याय है ईश्वरी सृष्टिम् अन्यायवा उत्तर पठि जीवात्मा कर्म जीवात्मा अत्यधि जीवात्माने प्रलोहरादि शत्रुता के कारण दूसरे दुख देता उत्तरायण्डे हो दुख दे विनाकर्म कर्म तु अन्याय जीवात्मा कर्म स्वतन्त्र उल्टा सीता सम्यक् सकता जीवात्मा है अल्पज्य व्यक्ति या अल्पज्य जीवात्मा भू मे क्यूगा अल्पज्यता भूल होने स्वार्थ उत्तर क्यो क्योका उत्तरं दूसरे वो दूसरे दुःख इदानीं वो दुख दिया उत्तरता देया को दुर्या एक उत्तर है जीवन स्वतंत्र है जीवन बची है स्वार्थ के कारण दूसरे को बच देगा और क्या क्यों दिया वही एक उत्तर है अच्छा फिर दुर्घटना में चक्कर मत कई मर गए कई भारत कई कुछ क्यों मर गए और कई क्यों बचे गए कई तो मर उत्तर भक्कर किं मरे आप्पड मरे गर्द गर्द उत्तर के क्यो मम उत्तर भा क्यो न ध्यान देना आपने रोटी दिखाई आई जनमें दिखाई हुई और सुना था अंगूर भी बजे अच्छा तो खाने की चीज है अंगूरों का हिसाब ले जाए और संगूर का क्या रक्स बनिया रक्त बनिया ने नहीं खा पी चीज क्या हो रहा है काम कर मुझे तो पता नहीं अंगून की पाली जो है की खा दी वो वो जो है दही भी खा दिया और मुझे पूरे का का पता अस्तु यदि एक तो मर जाता जो हम अर्थात् पीते है पूरे के पूरे रस रक्त मज्जा आदिवी दातु ओज इस्क ये व्यति मर जाता है माता ये कि बना भगवान् की री न आगु डालो भातू कभी हम हो जाते हैं, ध धातु अलग अलग बनके हैं, रस रक्त मा मज्जा जो मल है वो अलग और रस अलग सारी व्यवस्था एक रो चिक पठितु ईश्वर अस्तु मिलति टा व्यक्ति अेट मि क्या बनता और को दूरबन्तु बोलो अन्य वो एक आया आयान्तु वा भगवत् है अपि आप संसार पदाता भाषा दुःख पदाता उस पर पक्षी ने कहा बिता है अच्छा पैर को दूध भी नहीं पता होता <laughs> वह भी गा दिलाता है वही पैर खाता है वही लोग खाती है वहां दूध पैदा होता है और वहां वो दोपहर पैदा होता है और, और कुछ <laughs> नहीं और माता वही खाती है केला दूध पिलाती है और बूटा दूध पिलाता है कुछ वो बच्चे को दूध फरवाना नहीं दिखाता तो बच्चा मज आता ये रक्षा किसी भगवान ने की है, को तो पता है ये है है की बच्चा अपि छोटा सा बचा मता या छोटा साम्बै ने देखा छोटा सा बच्चिका ने कि और देखे, देखे, देखे, देखे, बड़ा होता गया होता गया इतना बड़ा हो गया और आज छह महीने मां के पेट में वो माँ के पेट में जो खाता है माँ के पेट से नारी करती है मां खाती है ना में नारी और वो नारी के माध्यम से बच्चा इतना बड़ा होता है न माँ उसको जीवित रख सकती न पिता रख सकता न राजा रख सकता ये परमात्मा की रचना मुझना प्रेरण करता चले जाऊंगा कितने घंटे तक सो सकती आप ध्यान देना ये सूक्ष्म बात कर मोती बातें भी सुन लो ये तो मैंने आंतरिक की बातें बाहर की बात हो देखो आप इस शरीर की रचना ऐसी है हमारे शरीर में अग्नि है या नहीं है और यह अग्नि मैंने तो स्थापित की नहीं यह आपने की तो बताओ अग्नि का जो स्थापन किसी व्यक्ति ने तो किया नहीं शरीर में यदि शरीर में अग्नि का स्थापन है हो तो शरीर मर जाएगा यदि शरीर में वायु का ठीक संसार में हो तो शरीर मर जाएगा यदि शरीर में दल की व्यवस्था की तो शरीर मर जाएगा यदि शरीरं अन्न तो शरीर मर जागा शरीर आकाश हो तो शरीर मर जाएगा, ध्यान देना ये प्रचीदवाय सारे सम जी यदिमात्मा व्यवस्था एक मिल नी जी सकता समुद्रे पाणि रूप्यो खाटो इ किलोमीटरी कल्पना सकते ध्यान देना समुद्रे पाणि ऊटक का जाता बा पानी टाइम इतना पानी उठता होगा समुद्र से कपड़ी भूगोल में छिड़काव करने के लिए घर का ही भूख बाढ़ जाती है यह इतना पानी समुद्र से ऊंचता है और इतना पानी आकाश में ऊंच करके साफ सब कुछ को जीवन देता है यह व्यवस्था किसी ये भगवान इस दल के माध्यम से रक्षा करता है यदि है दो तीन वर्ष वर्षा में हो लो। मानकर पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे कोई वैज्ञानिक है समुद्र में जैसा यंत्र लगाए वो वर्षा करने लग जाएंगे फिर इतना ले छे किसी की हिम्मत दो तीन वर्ष में बंगी वहां वाता का पीछे और अब समुद्र के किनारे पर समुद्र से ढी हुई है बमें और भागने की तैयारी हो गई हा, वो हां वर्षा हुई नए तो भागने की वहां तो वहां उपस्थिति आ गई मन में यह क्या कल करेंगे आप इ जल ईश्वर की गलत था और जान वथा ध्याूर्य भूमि वैज्ञान ईश्वर है ये का है जीवन वैज्ञान भाव ईश्वर है क्यो भूमि इ दूरी पै सूर्य इ दूरी पै ठीक जीवन हि सूर्य अति नेकटम भूमि जात और न सूर्य भूमि रा और इससे दूरी पर अधिक भूमि होती तो चमके पर हो जाती इसलिए किसी बुद्धि मान व्यक्ति ने इतनी दूरी पर सूर्य और इस भूमि को बनाया है ये जीवन भगवान ने रक्षा की प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते ये जितने वनस्पति अन्न फल हम खाते ये वर्षा और सूर्य और अग्नि इन सबके संयोग से भाग पैदा होता है बिना वाई को नहीं सकता बिना अग्नि के भाग पढ़ भी सकता और बिना जन के कोई वृक्ष और पत्ते भी नहीं हो सकते ये सारा, सारा का प्रसार व्यक्ति का जीवन परमात्मा की व्यवस्था देखिए अब जितना बंदन करो उतना कम है समय हमारा समाप्त होता है मैंने कुछ भाव सुना लिए बहुत सी कक्षाएं एक होती हैं उनको एक कहने का समय होगा कभी आएगा तो वो नहीं बताएंगे पर रखना ईश्वर की रक्षा करने की पद्धति की भाव बिल्कुल अलग है और मनुष्यों का भी भाव अलग है जी पद्धा दिये जाते समनेकोम ईश्वरी रक्षा कृ पद्धति दोष आगे किं दोषो सुनानि